शंका यह था कि यद्यपि विनापि चरु वृष्टिदेह बिना भी चरुपूर्णाशादि हविअम मस्ती यद्यपि हम के शरीर के बिना भी चरुपूर्णाशादि हविष्यों को वो देवताओं लोग खाते ही हैं ऐसा कोई आशंका हुआ तब तो तथापि तद्यपि हविज व हविष जो भोजन है वह भी वृष्टि देवता देह मंत्रा नास्ती बेष्टि देवता का शरीर के बिना नहीं है नृष्टि देवता शरीर कौन सी है अग्नि रूपा शरीर उसके द्वारा हवीशर को प्राप्त होता है तो वहां पर भी यद्यपि वह देवता का अग्नि देवता का जो वृष्टि है जो है अग्नि है वह लकड़ी में जलता व अग्नि है और वह अग्नि में सर्व इंद्रियों का संबंध नहीं हो सकता अतः तो सर्व विषय भोग संभव नहीं है अतः तो सर्व विषय भोग के लिए करना पड़ा उन अग्नि रूपी देवताओं को उनकी अपनी अपनी वृष्टि शरीर के माध्यम से नहीं होने के कारण से हम लोगों के व्यस्त शरीर को पकड़ रहे हैं जिनमें सकल इंद्रियां काम कर रहे हैं और सकल विषयों को भोग किया जा सकता है अति व्यस्त देव के लिए उन्होंने निवेदन किया तो उसके अनुसार ईश्वर अब क्या कर रहे देखिए ताब्रवन नवी नोयमलमित ताम मानयत ताप्रवन नवी नोयमल मिति ताभ्य पुरुषम मानयत ताप्रवन सुकृतम बतेति पुरुषो वसुकृतम ता अप्रवीत कथा आयत्र प्रविश देती एवं मिस प्रकार से जब उन्होंने निवेदन की तो उनके सामने में उन देवताओं के लिए ताव्य गाम आनियत गौ के आकार वाला पिंड उसी जल जल प्रदान पंचभूतों से और कर्म जीवों के कर्मानुरूप न कर्मस्वरूप है जल कर्म का संकेत करता है जल और जल प्रदान पंचभूत है आत्म के शरीर है उस शरीर गाय का पिंड आकार वाला शरीर को उसने जल से निकाल कर के आया, दे दिया आने ले के आया और उनके समक्ष रख दी, तो उन लोगों ने देखा देवताओं ने कहा ओहो अब्रवन ताब्रवन ता देवता अब्रवनती कहनगा हमारे लिए न मैंने असमभ्यम हम लोगों के लिए अयम ये जो पिंड शरीर आपने लाया गौ आकार वाला अलम हमारे लिए पर्याप्त नहीं है फिर उन देवताओं के लिए उसने क्या किया देवताओं के लिए पूरा जल प्रदान पंचभूत आत्म और कर्म का उपलक्षण करने जल से क्या किया कि घोड़ा को लाया फिर भी देवताओं ने कहा ताब्रवन उन देवताओं ने कहा नवई नवी अमल ये जो है शरीर जो घोड़े का आपने दिखा रहे हो ये यह हमारे लिए पर्याप्त नहीं है सब प्रकार का भक्षण करने, करने ये भी नहीं है। तो गाय से दौड़ नहीं सकती है हमेशा बंधे भी रखते हैं उसकी अपेक्षा से घोड़ा थोड़ा ज्यादा है ना स्वतंत्र है तेज से दौड़ता है ये तो ठीक है लेकिन उसमें भी आदि शास्त्रीय ज्ञान शास्त्रीय कर्मोपासन करने का सामर्थ्य नहीं है अत प्रत्येक किस प्रकार से चौरासी लाख योनियों का प्रत्येक शरीर ईश्वर मच्छर सभी देवताओं ने ये ये ये भी ये भी ये भी यौनियों तब अंत में पुरुष माने तुमने देखा तब विराट पुरुष ने सोचा इसके लिए क्या करना पड़ेगा इन इंद्रिया रूपी कार्य और देवता रूपी कार्य का कारण मई उसने अपने ही आकार वाले आकार को प्रकट कर दिया सामने देवता लोग रहते हैं काय में समस्त देवता रहते हैं है? भोग पर्याप्त नहीं है गलत चीज है अब मंदिर में देवता है ठीक है अब हजारों देवताओं को रोक मंदिर में इतने में क्या मंदिर बोलने लग जाएगा मंदिर खाएगा पिएगा घूमेगा फिरेगा क्या वो नहीं कर सकता दे इसी तरह से ना तो भूख और प्यास भले है लेकिन शास्त्रीय कर्म उपासना कर सकता है क्या वेदों को पढ़ लेगा वेद गाय सामर्थ्य नहीं है ना यहाँ आके बैठ करके गुरु से आचार्य से वेदांत पढ़ सकता है क्या गाय ये सामर्थ तो नहीं है ना मुक्ति लक्ष्य क्या है मुक्ति ही लक्ष्य होता है मुक्ति रूपी लक्ष्य ये ज्ञान सही ज्ञान के लिए शास्त्र का अध्ययन श्रोणना जरूरी है और जिससे हो जाए वो शरीर ही शरी है, नहीं। करी बाकी सारा शरीर निकृत शरीर ही है चाहे उसमें देवदारो हो सब देवता हो चाहे ब्रह्मा हो शिवजी हो सब हो तो भी बेकारी है हमारे लिए जिस शरीर से मोक्ष साधन को वरा नहीं पा रहे हैं वो शरीर हमारे लिए व्यस्त है ये दृष्टिकोण है आगे कहेंगे पाचकर सब आएगा बापुरुषमानियत उनके लिए पुरुषाकार वाला पिंड को सामने रख दिया अपनी उपलब्धि के योग्य थी। क्योंकि अपनी उपलब्धि पुरुष शरीर क्या होता है अपनी उपलब्धि हो हो जाती है है अपने हो सकती अन्य शरीरों में आत्मा अनुभव नहीं हो सकता पुरुष एक ऐसा है जो अपनी आत्मा का अनुभव कर सकता है अपनी अनुभूति के योग्य विराट पुरुष स्व सदृश आकार वाला एक पिंड को सामने रख दिया। उन्होंने कहा देखते ही प्रसन्न हाँ यह शरीर बड़ा सुंदर बना हुआ है, हाँ। वाई दोने है। पहले सामान्य करेंगे भाषिकात सुष्टु क्रुद बाद में विशेष कर देंगे स्वयं स्वयन वा स्वयिक्र सुकृतम ऐसे कहेंगे पुरुषो व सुकृतम निश्चित रूपे न पुरुष ही सुंदर रचना है तुम देवताओं से परमेश्वर ने कहा क्या यथात्री अपने अपने आश्रय स्थानों में तुम लोग प्रवेश कर जाओ, जाओ इसमें में शरीर इस में अपने अपने गोलकों के माध्यम से तो इंद्रियों का अभिमान या एवं अनुग्राह होता हुआ इसके अंदर प्रविष्ट हो जाओ ऐसा उन्होंने आदेश दिया तब ये क्या करेंगे तो अगला मंत्र आएगा एव गाम एवंक्त ईश्वर त्यों देवताशिष्ट पिंडम तूर्व पिंड समुद्र मूर्षि आनयदर्शित मुक्त इस प्रकार से कहे जानभ्यो देवताभ्यो उनओं के लिए गांव मन गवाकृतिशिष्ट पिंडम को आकार वाला से विशिष्ट एक पिंड को एक शरीर को पूर्व दिया जल सब ने जल प्रधान पंचभूतों से और कर्म निमित जल से एक करके पिंडांत मूर्खित्व युक्त करके उनके सामने में आनेित मैं उनको दिखा दिया दर्शित निबड़ परस्पर अवय संयोजन न सृष्टवा स्पष्ट रूपेण निबिड़ाया परस्पर अवय संयोजन एकदम एक, एक आकार से विशिष्ट करने के लिए उनके परस्पर अवय के संयोजन के माध्यम से सृष्टि करके उनके समक्ष उपस्थापित कर दिया गोशवि का उपस्थापित करने के बावजूद भी गोषव से उपरी दंता अभावन दूरवादिमूल से उत्खात अशक्यता कि वो भी अलम नहीं वह क्यों कहते गो शरीर का ऐसा हालत है उनके ऊपर के हिस्से में दांत नहीं होते अभाव दंताना कि नीचे दांत होते हैं ऊपर में दांत नहीं होते दूरवादी को मूल के सहित उखाड़ के खाने में समर्थ नहीं होते इसलिए उन्होंने कहा कि यह भी भोजन करने के लिए पर्याप्त नहीं है पुनर् गवाकृति दृष्ट्वा भ्रुवन गवाकृति को देख करके कहा नव अस्मदर्थम अधिष्ठा पिंडो अलम हम को इसमें अधिष्ठित होकर अन्न को ग्रहण करने में पर्याप्त तो नहीं है यह पिंडो नव पर्याप्तो पर्याप्त हो अलम का पर्याप्त हो अ न योग्य सब कुछ खाने योग्य नहीं है क्योंकि इसके ऊपर के भाग में दान ती नहीं है क्या फायदा है इसे पिंड का है कि ये मनुष्य तो मांस भी खाना चाहता है मांस को कैसे चबा जाएगी गाय नहीं खा ना चीरफाड़ नहीं थी दोनों तरफ दान चीरफाड़ होगा गए सम्मानित गवों को प्रत्याख्यान करने पर त्याग देने पर उन लोगों के द्वारा आप असंतुष्ट होकर तो प्रयाप समझ करके छोड़ देने पर छोड़ा तब क्या कहा उन्होंने लेकिन सभी तो है सभी काम कर रहा है जीवा काम कर रहा है सब बुद्धि मन सब काम कर रहे हैं लगभग उसमें भी है केवल बोलने का सामर्थ्य अमलों के जैसे बोलिए वो बोली नहीं बोल सकते संस्कृत भाषा नहीं बोल सकती बाकी तो भी बोलती ही है आपस में गायें बात करती हैं समझते हैं भाषाओं का अपनी अपनी वो प्यो तो अश्वान या उनके सामने एक घोड़े कारा वाला प्रक्रिया आकृति वाले पशु को लाया उनसे उन्होंने कहा नीश्वर से देवताओं ने कहा यह पर्याप्त नहीं है दो या संकेत मात्र है इसका अर्थ है किस प्रकार पूरी चौरास लाखियों के विभिन्न प्रकार के के के को एक बाद, एक बाद महसूस नहीं हुआ सर्व प्रत्याख्या कर करें सर्व प्रत्या सगल प्रकार के पिंडों का प्रत्याख्यान कर दिया उन लोगों कर निशे महाराज नहीं प्रयास नहीं मच्छर धोया जाए खट मार देता है घटमल बना दिया तो रात में ड्यूटी करते सोएंगे तब करता है ड्यूटी अपना हमारा खून ले लेता है वो लेकिन उसको भी आप छोड़ते नहीं दिन में जो है किस तरह से पकड़ पकड़ के गर्म पानी डाल दिया दवाई लगा दिया वो कर कर मारे डालते किसको छोड़ा सबको मार देते इसलिए अंत में उसने स्वर्शा पुरुष को बना दिया था आपके पुरुष उन भी जो जो प्रजापति है, पुरुष उसने क्या किया? वाला एक पुरुष को सामने खड़ा कर दिया ता स्वयनि पुरुषम दृष्ट देवता लोग वह अपने कारणभूत पुरुष होता उस तो स्व विराट पुरुष को ही एक अलग निष्ठित रूप जब देख लिया अखिन्ना सत्या हा, बड़ा प्रसन्न हो करके खेत को त्यागते हुए क्या कहा सुकृतम शोभनम अधिष्ठान बता इतन उन्होंने कहा बहुत ही सुंदर आपने हमारे लिए अधिष्ठान बना दिया इस शरीर में रह करके दो तो, हम पुण्य पाप झूठ छल कपट बेमानी मोक्ष सब कुछ कर सकते जो चौधरी बढ़िया शरीर इसमें पाप जितनी चौधर कर सकते हैं चाहे पुण्य कर सकते हैं चाहे ज्ञान ज्ञानाभ्यास करके मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं जो चाहो सो कर ऐसा कोई काम नहीं जो इसे नहीं कर सकते ऐसे मशीन बना लिया देखो ना जो हाथी के बराबर काम करता है हाथी जो काम करता है वो काम कर सकता है जो बड़े बड़े मशीन बना डाला, भारी भारी बुलडोजर बना दिया जे बना दिया बहुत सारे चीज है तो मनुष्य क्या नहीं कर सकता सब कुछ कर सकता है तो इसलिए कहते हैं अब्रुवान देवताने ने जब कहा तस्मात पुरुषो वाह पुरुष कर्म हेतु इसलिए पुरुष ही वास्तव में सुकृत है, है? कर्मों का यह सर्वश्रेष्ठ साधन अत दूसरी व्यक्ति कर रहे हैं। सुष्टु कृतम मानी शोभनम सुकृतम पहला व्याख्या हो गया दूसरी व्याख्या स्वयं व स्वयं आत्मना स्व माया जो स्वयं सुकृत मुचते बना दिया और अपने ही द्वारा बना बना दिया दिया अपनी माया से स्वयंकृत सुकृत मुच इसे इसका नाम सुकृत पढ़ा अपनी माया से अपने ही द्वारा अपने आप को ही एक विष्ट रूप प्रदान कर दिया जो समि था उसने अपने आप एक प्रदान कर दिया अपनी माया के माध्यम से इसलिए इसका नाम सुग्रत हो गया स्वयं के स्तर पर कैसे हो गया कैसे हो गया प्रसोधरादि व्याकरण में स्पष्ट बोल दिया स्वयं के तकार लोप करके गुण कर देना प्रसत उदरम ये तकार गलोप ऐसे जब काम होते वर्णों का इसी तरह से यहां पर क्या हो गया स्वयं सुखपुरा को गायब स्वादिष्ट कर दिया इस प्रकार व्यक्त का सृष्टि कथन करके उसके बाद कहते हैं कर्ण और देवताओं को कह रहा है कि शनि में तुम लोग प्रवेश कर जाओ कहा देवता ईश्वर प्रवित उन देवताओं को ईश्वर ने कहा क्या कहा आसाम इधम अधिष्ठान मित्र अरे आप लोगों का यह इष्ट अधिष्ठान तैयार हो गया है ऐसा मान करके सर्वे ईश्वर क्योंकि नियम है लोक में सभी अपने कारण में भ्रमण करते हैं अत ये भी क्या है कि देवता भी अपने कारणभूत तो प्रजापति के का स्वरूप में भ्रमण करते हैं आनंदित होते हैं अथो यथातन वदनारी क्रिया योग्यम आयतन तत्पत इसलिए आप लोग यथा जिसका जैसा किए जैसी जैसी क्रिया करने की योग्य है वैसे वैसे आयतन वैसे वैसे गोलकों में आप करना और करना कर्णा देवता और करना के अनुग्राग देवता के रूप में प्रवेश कर जाओ ऐसा आदेश दिया गोल, गोल रूपम स्थानम गोलक रूप स्थान जब ऐसा आदेश हुआ उसी प्रकार जैसे राजा की अनुज्ञा के अनुरूप राजा का अनुज्ञा प्राप्त करके बल आदि सेनापति जैसे नगर आदि में प्रवेश करके अपराधिकार को जमाता है के जमाने में क्या होता है आ, आप जो है जाइए हरिद्वार का आप डीएम हो गए ना अधिकार दे डीएम साहब बना दिया कलेक्टर साहब बना दिया चिल्ला का तो क्या करेगा वहां जाके ऑफिस में जाएगा टेल बैठे कर मेरे आदेश के अनुसार जिला में होगा सबका अधिकार अपना जमाता उसी प्रकार वे तुम लोग भी अपना अपना स्थान में जलाओ इन सब में जाओ और अपने अपने जगह पर बैठ के अपना अपना अधिकार के अनुसार अपने अपने विषय पर तात्पर्य के अनुज्ञा को प्राप्त करके व्यानि देवताओं ने प्रवेश किया का मतलब क्या गया तुल में विद्यमान इंद्रियों के साथ तालात्म अपनों पर उष्ट इंद्रियों पर अनुग्रह किया कार्यक्रम ने क्षमता प्रदान कर दी शीतलता दिया उसमें और उसके माध्यम से मनोभूति हृदय प्रावशन मृत्युरपानो भूत नाभ प्रावशन आशिष्ट प्रवेश आते हैं अग्नि वाघ इंद्र की अभिमानी मनोग्राघ देवता अग्नि ने वाणी होकर के मुख में प्रवेश कर गया वाग वाघु मुखम प्राविशत मुख में प्रवेश कर गया और वायो, वायो वायु वायु ने मैंने वायु देवता ने प्राण होकर और घाणीन्द्रिय होकर के घर होकर के नाश के प्राविशत नाश का छिद्र में प्रवेश कर गया आदित्य सूर्य ने चक्षु होकर केक्षुद्य अग्नि वाणी होकर के, कर हो कर के प्रवेश करने मतलब क्या अग्नि वाणी के साथ के साथ तादात्म्य हो गया उस पर अनुग्रह करते हुए उसका विमान करते हुए उसके साथ एक भूत हो गया तभी वाणी बोल सकती है यदि अग्नि देवता हट जाए तो वाणी एक केवल इंद्र भौतिक इंद्रमात्र रहेगा जड़ रहेगा वो बोल नहीं सकेगी सब इंद्रियों में ऐसे समझना सभी देवताओं को ऐसे ही उन इंद्रियों के साथ तालात्म्य हो जाना या तात्पर्य तात्पर्य की भूत हो जाना है। और सूर्य ने क्या किया चक्षु की भूत गर, चक्षु का चक्षु पर अनुग्रह करता हुआ हाँ इस शरीर प्रवेश कर दिया कहा आंग्र भी गोलखों में नेत्रों में प्रवेश हुआ दिशा मैंने दिग्गभ भी मान दिया बताए श्रोत के साथ एकभूत होकर उसपे अभिमान और अनुग्रह कर दे हुए काणों में प्रवेश कर गए पहले कहा गया था वायु देवता लेना है वे क्या किए लोमानी भूतवा लोम से तात्पर्य स्पर्श तु इंद्रिय तुग तो इंद्रियो तुग इंद्र के साथ एकीभूत होकर उस पर अभिमान करता और अनुग्रह कर दे हुए त्वचं प्राव त्वचा तो में प्रवेश कर चमड़े में प्रवेश कर गए और चंद्र देवता मनोभूत होकर मन उसके साथ गया और उसके या अनुग्रह करते हुए हृदयम हृदय में वो प्रवेश कर गया मृत्युरापान और अपानुभुता मृत्यु देवता पायु इंद्री के साथ अवेद होते हुए उसका अभिमान करता हुआ उस पर जो है अनुग्रह करते हुए एक उसने क्या किया कहते हैं उसने प्रवेश कर गया नाभि में प्रवेश कर गया में में नाभि नाभि से नाभी का उपलक्षित गुदा एवं स्थानों प्रवेश कर गया आप, तो आप अच्छा दिया था पहले प्रजापति प्रजापति के रूपी देवता ने क्या किया रेत सुपलक्षित उपस्थ इंद्रिय उस उपस्तिंद्री से उसके साथ एकीभूत होकर उसका विमान करते हुए उस पर अनुग्रह करता हुआ वह शिष्ट में में में गोलक उपस्थ के गोलकों प्रवेश कर गया भाष्य तथा अनुज्ञा प्रतिलभ्य तथास्तु ऐसे जो है अनुज्ञा को प्राप्त करके ईश्वर से अनुज्ञा को प्राप्त करके प्रतिलब्य ईश्वर से बलादि कृदयो अग्निर्घ वाग अभिमानी करके नगर में बल आदि से अधिकृत होकर सेना आदि प्रवेश कर जाते हैं उसी प्रकार के ईश्वर के अनुज्ञा को प्राप्त करके अग्नि ने क्या किया वाग का अभिमानी अग्नि देवता ने वाघेव भूतवा भूतवा मैंने वाक्य साथ एक ही भूत हो गया तादाप्य होकर योनि अपने तो जो मुख है गोलक उसमें प्रवेश कर गया तदा न्यत, कर गया उसी प्रकार सभी लेनी चाहिए हैिशा दिशाकरणो घोषस्पचम चंद्रमा हृदय मृत्यु प्रवशन यद्यभि अग्रे न तो वागे भगवान गिरी वाक का विमान अग्नि होता है वाणी नहीं होता तथा बिना प्रत्यक्ष है लेकिन फिर भी वाक इंद्र के बिना देवता की उपलब्धि नहीं हो सकती तस्या भी देवता बिना हर वह इंद्री भी देवता के बिना स्व ग्रहण सामर्थ्य भावात स्व विषय ग्रहण करण सामर्थ्य नहीं होता ले तय एक लोली भावे नोली भावे न मैंने अभेदेन में हाँ लोल भूत हो जाना घुल जाना हिंदी में क्या होते हैं घुलना जैसे आप नींबू डाल दे पानी में पानी और नींबू रस क्या हो गया एक लोली भाव हो गया एक साथ घुल गया मिल घुल जाना इस दो मित्र एक मिल घुल गए एक लोली भाव का संस्कृत अभेदोक् इसी को मन में रखते भाष्कर कहा था यदि देवता नाम ईश्वरेण प्रवेशता यदि देवताओं का ईश्वर के द्वारा प्रवेश करने के लिए प्रेरणा दी गई थी तथा कर्ण बिना साक्षात अदनादि भोग असंभवा आगे ना फिर भी जो है करणों की बिना उनका साक्षात अदना अदनादि भोग संभव नहीं था यदि तेजा भी प्रवेश अर्थाचित उनका भी प्रवेश अर्थ सिद्ध हो जाता तो देवताओं का प्रवेश का मतलब के इंद्रियों के सहित प्रवेश क्योंकि इंद्रियों के बिना देवता को आप अनुभव नहीं कर पाएंगे और देवता के बिना इंद्रियां अपने विषयों का व्यवहार नहीं कर पाएंगे अत्य देवताएं देवताओं को प्रवेश करने बोला तो इंद्रियों के यहाँ से घुस गए तब कहते देवता का प्रवेश का तात्पर्य होता है इंद्रियों के सहित देवता का प्रवेश क्योंकि दोनों के एक के बिना दूसरे का उपलब्धि ही नहीं हो सकती अत्या चूक था इसलिए इंद्रियों का प्रवेश का भी कदन कर दिया गया है तम असनायाब्रूताम प्रजानीतिवी एसवाम देवजा भागि कस्मसी कसिच देविग्रे भागिश्यामसना पिपाशे तथा तव प्यास खड़े हुए महाराज आते सभी देवताओं को गोलक बना दिया और इंद्रियों के साथ जोड़ करके उनको इसके अंदर मौज कर तो विषयों तो के, तो तो के माध्यम से तो बड़ा आनंद ले रहे हैं हम तो भूख और भूख और प्यासे ही रह गए हमें भी तो कोई आयतन बताओ हम कहा जाए ईश्वरी के अंदर हमारे लिए कौन सा गोलक होगा ये भूख और प्यास ने निवेदन किया ईश्वर से हमारे लिए कोई गोलक बता दो हम किस गोलक में बैठकर कर तो का उपभोग करें तब उन्होंने कहा भाई तुम लोग तो धर्म हो भूख और प्यास क्या है धर्म विशेष है ना क्रिया विशेष है आपके अंदर एक धर्म विशेष प्रकट आप भूखे हैं भूख आप नहीं है ना? भूख आप में एक अनुभव मात्र होता है प्यास आपके अंदर होने वाले धर्म विशेष है धर्म ही आप है आप क्या कहते आप प्यासे हैं, आप प्यास ऐसे कहते कोई हैं? आप भूखे है। ऐसे भूख है ऐसा आप भूखे हैं का मतलब क्या? भूख वाला आप प्यास प्यास वाला आप है। प्यास आप भूख और में अनुभव किए जाने वाले धर्म विशेष है और आप उन धर्मों से विशिष्ट धर्मी है, है ना संसार में अनुभव अरे धर्म को स्वतंत्र कभी कहीं उपस्थित हो ही नहीं सकता कि हमेशा कोई भी धर्म है धर्मी के बिना हो वह धर्म धर्मी, उसी उसी धर्मी अपने धर्मों के साथ रह जाता है अतएव किसी भी धर्म को धर्मी के अलावा पृथक स्थान की अपेक्षा ही नहीं है इतने बात को मन में रख के कह दिया पास है अब्रोता मने उस ईश्वर से भूख और प्यास दोनों देवताओं ने खड़े होकर बोल दिया बीमारी देवता भूख का अभिमानी देवता प्यास के देवता की अभिमानी देवताओं ने प्रार्थना की हमारे लिए भी ऐसा कोई ना कोई आश्रय का चिंतन कीजिए विधान कीजिए तब परमेश्वर ने उनसे कहा उनसे कहा ते से भवान देवदास हो अरे तुम दोनों को मैं इन्हीं देवताओं में भागीदार बना दूंगा एताशो भागी इनके ही भोग में से आपको भी से मिल जाएंगी आपको अलग से करने कोई जरूरत नहीं प्रत्येक देवता के साथ आप छुट करके प्रत्येक विषय का भूख प्यास का अनुभव आप करोगे ऐसे उन्होंने कह दिया अतः जिस किसी देवता के लिए हवि भी आज भी दी जाती है तस्माद् तस्मासीवता उस देवता के ही हवि में भागिन्न भागीया पिपा से भगव उस देवता की उस हविष में ही भूख और प्यास इनके अपने देवताओं को भी भागीदारी हो जाती है अलग से उनके लिए गोलकारी का पीछे इसलिए नहीं उनका कोई अलग विषय भी नहीं है प्रत्येक विषय का भूख और प्रत्येक विषय का प्यास सभी के अंदर विराजमान है, है यानी रूप देखने का भूख है एक से सुंदर रूप देखना आप चाहते हैं यानी लोग कहेंगे वहां बहुत सुंदर है वहां चलेंगे हो उससे बड़ा सुंदर दृश्य वहां है तो वहां चलो फिर लोग दौड़ते रह जाते हैं वहां से सुंदर है वहां से सुंदर है देखते रहते है। ऐसे बहुत लोग है जो तो प्रकृति का ही आनंद लेते रहते हैं प्रकृति के पीछे घूमते रहते कहो मसूरी से बड़ा सुंदर दिखता है पहाड़ी बागर अरे सब भागेंगे वहां बने वहां जो पौड़ी में और अच्छा है तो उधर भागेंगे सब लोग विचित्र दुनिया इतनी, इतनी भूख और प्यास है वो बुझती नहीं बड़ा विलक्षण हर इंद्री का यही हाल है रस के बारे में भी इसे बढ़िया स्वाद उसे बढ़िया स्वाद वाला खाना चाहता है एक होटल में खाया दूसरे का नहीं उसमें बढ़िया वो होटल में तो वहाँ देखा खाएगा वहाँ देखेगा हर जगह हर जगह लोगों के हाथ से खाने की कोशिश करता है स्वाद की के छक्कर तो इसलिए श्रुतियों शु, ने क्या कर दिया इसी कहा नहीं अपने घर में रोटी खाना ये जैसे भी बनेगा अपने पत्रिका के हाथ में खाओ माँ के हाथ में खाओ वो दिया आप बेचारा क्या करें फंस गया तो का पीछे भाग नहीं सकता हूँ रूप भी देखना उन्हें माँ और पत्नी का रूप देखना इसे सुंदर कोई संसार में नहीं समझना दिमाग में ऐसे घुमा देता है तेरी पत्नी सुंदर सुंदर दुनिया में कोई सुंदर है नहीं इसे बढ़िया कोई नहीं है दिमाग ऐसे हो जाता है देखो बड़ा भी चित्र खेले भगवान की माया नहीं तो रोज बदलते फिर जाए पत्नियों को इसे वो सुंदर है उसे वो सुंदर वो सुंदर उसको फंसा इसको फंसा उसको फंसा फंसाते रह जाएगा जिनकी बराबर खराब हो जाएगा इसलिए भगवान ने उसको ऐसे दिमाग बना दिया घुमा दिया तेरी पत्नी ही विश्व सुंदरी है इन द वर्ल्ड आदमी का ब्यूटिफुल्डमी मेरा ही सुंदर का है, भी सोचती है उसी पति को भगवान है सब कुछ समझ उचित्रेगा भूख और प्यास जितना भी देखेंगे पति को संतोष नहीं उसे अब पति को जितना पति को देखते रहता तो संतोष नहीं जिंदगी पर देखते रहते तो संतोष नहीं बड़ा आश्चर्य तृप्ति होती नहीं भूख और प्यास हर इंद्र से जोड़ दिया ना इसलिए हालत है जितना भी सुनते हैं और सुनने की इच्छा होती है अरे ये भोजन बढ़िया वो गाना अच्छा है वो गाना अच्छा है सुनते रहो सुनते रहो ये कथाकार है जब इससे बढ़े वो कथाकार के सुनना अच्छा लगता है अरे तो उसका सुनो सुनते रह जाते लोग हर इंद्र का यही हाल देखूंगा इसे कहते हैं लोग। अलग बोल की जरूरत क्या तुम जो तो धर्म हर इंद्र के साथ तुम्हारे जोड़ दूंगा हर देवता का विषय भोग में तुम्हारा हिस्सा हमेशा रहेगा इस प्रकार से देवता लोग सभी के सभी अपने अपने अधिष्ठानों को प्राप्त कर लिए लेकिन बेचारे दो रह गए निर्दिष्ठा सत्यो सत्योशन पास और प्यास अधिष्ठान रहित दोनों रह गए तो दोनों ने ज्ञा किया त्रोधाम उस ईश्वर से उन्होंने कहा उतो क्या कहा दोनों ने आवाभ्याम अधिष्ठान प्रजानी चिंद हम दोनों के लिए कोई न कोई अधिष्ठान को आप प्रतिज्ञा करेगा मतलब क्या चिंतन करे विधान कर दे स ईश्वर एवं उक्ता से ब्रवीत जब इस प्रकार से उन दोनों भूख और प्यास नहीं जैसे जब कहा तो ईश्वर ने जवाब उन लोगों को क्या कहा नहीं भाव रूप चेतना संभव क्योंकि आप दोनों कैसे हो भाव रूप हो भाव रूपय धर्मरूप हो आप दोनों धर्मरूप हो इसलिए चेतनावान मैंने धर्मी की बिना अर्थ किसी धर्मी को आश्रय किए बिना चेतन वस्तु अनाश्रित किसी धर्मी को आश्रय किए बिना नहीं संभवती। आप लोग अन्न को खा नहीं सकते हैं जैसे बुखार है वह आपको खाता है तो कैसे खाएगा वो वो अकेला कहीं बैठ कर खा सकते क्या शरीर के अंदर नहीं वो तो बुखार पूरा शरीर का व्याप्त होकर के रहता है पूरे शरीर का खून वगैरह को सुखाने लग जाता है दर्द बजा कर देता है, मिटा ले रहा है। उसका भोजन है हम लोगों का शरीर जितना तप आएगा उतना बुखार को बड़ी खुशी होगी बुखार का भी मन ये होता है बहुत खुश होता हाँ एक सौ पांच डिग्री एक सौ छह डिग्री एक सौ साठ डिग्री हो गया हाँ जवानी आ गई बुखार को बुखार की जवानी और आप इंजेक्शन दे उस बुखार को मार डालते भगा देते तो उसका भी अपना है समय जितनी समय रहना हो रहेगा लेकिन चाहे जो भी कर लो आप छोड़ता है क्या आसानी से रहता है। तो सभी को इस तरह से भूख प्यास, का अपना अपना अधिकार इस शरीर में अपने अपने अनुसार जो है पुलों के अपने कर्म और भाग्य अनुसार होता ही है तस्मा एक अग्निश हो इसलिए इन अग्नि देवता चेतन है धर्मी है इन्हीं में आपको भी वाम आप दोनों को भी देवतासो हो अध्यात्म देवता सो इस अध्यात्म के अभिमानी इन अधिदेवताओं में आपदास हो आप का मतलब वृत्ति संविभागे न अनुगृणामी उनके प्राप्त हिस्से में से ही आपको भी हिस्सेदार रूपेण बना करके विभाजन करके आप पर मैं अनुग्रह करूंगा ऐसे ईश्वर ने कहा भोगदानी न उनको प्राप्त भोग का ही एक देश से आप कर दिया आपको आनंद करें ऐसे क्यों हुआ कोई प्रश्न पूछे असने से और वृष्टि देहे कर्णाधिष्ठात्र कर देवता संबंध यो प्रश्न उतार ही भूख और प्यास दो इस वृष्टि देव में भी संबंध के के द्वारा ही उनका भी भोग प्राप्त होता है है यह कहने लिए आरंभ हो रहा क्यों ऐसे हुआ शरीर शरीर उसमें भी भूख और प्यास का कोई होता तो वृष्टि देह में शरीर में भी उनके लिए कोई अधिष्ठान विशेष नहीं रहेगा। असना या पास है और को प्राप्त था विराट शरीर में उस प्रकार से, और प्यास को से में कोई स्थान विशेष प्राप्त नहीं था तथा तदेव स भी वही हाल हो गया यहां भी इन दोनों का को कोई अधिष्ठान ही नहीं रहा जैसे जैसे देवताओं का अधिष्ठान एक एक होता है वैसे इन लोगों का नहीं है इसलिए कह ये दोनों अधिष्ठान हो गए कारण समृष्टि अभाव जिसलिए आपके लिए कारणबूता समृष्टि शरीर में कोई अधिष्ठान विशेष नहीं था वो कारण कारणपूर्वक कार्य अधान्य धर्म से कहा जाएगा तुमको ये तुम्हारा जो खाना पीना है तुम दोनों कैसे हो धर्म रूप अरे धर्मी निये ना धर्म से स्वातंत्र धर्म में स्वतंत्रता पूर्व किस चीज का भोग करने की संभावना नहीं रह जा रही अतएव चेतना धर्मी भूत देवतागतम एवं चेतनावान धर्मी भूता जो देवता है उसी के साथ आप लोग अपन होकर उसकी भोग में से आपको भी भोग मिल जाएगा आंध्र साफ कहे देखो भाव और पत्ता धर्म पत्ता अचेतन से भोक्तृत्ता धर्मी जो भी होगा वो अचेतन कभी नहीं हो सकता तो अचेतन में देखा नहीं गया जो धर्मी गयातृत्व तो भी मानना चाहते हो निश्चित रूप वा चेतन वाला होगा अज्ञात देवता अधिदेवता समष्टि विराट देवगता हविर्भुझो अग्निया प्रसिद्ध आस वृत्तिस विभागे न मैं भो वैक देशदान एकसु भागिश मंत्रालेतासो भागिदेव योग भाव हविराजक्षण सै तेन भाग्य भागिगव कौमी ईश्वरिका वैएतासो इनमें जिंदुतांग जो भागे रूपा। उनका भागे ना। उसी भाग भाग माध्यम से आप लोगों को भाग वाले बना दूंगा, मैंने ईश्वर ने ऐसे विधान कर दिया तस्मा जस्म जिसलिए था तस्माद इसलिए इधानीम आज के जमाने में भी आप देख रहे हो यसे कशिज देवता यहाँ अर्थाव जिसके किसी देवता के लिए का प्रयोजन सिद्धि के लिए आप तत्व रूपी भविष्य को ग्रहण करते हैं चरुपूर्णाशादी लक्षण चरुपूर्ण रूपा भागिव भागवत होता उस देवता का उसी हिस्से में से भूख और प्यास भी हिस्से धार होकर संतुष्ट होते हैं भाष्यकार के ऊपर आमगिरी बड़ा सुंदर बोल रहे हैं देखिए ये देवत्य देवता संबंधी यो भाग जिस देवता के संबंधी जो भाग है, स्या? तस्या देवता, है ना। ते नहीं उस देवता के संबंधी द्वारा हविश केवल मुख को क्योंकि सबसे पहला मुंह में आया मुख और भी गोलक इसलिए यहाँ पर हविष कहा लिया रोटी दाल सब्जी खाते हो इतने नहीं लेना तत्व इंद्रिय रूप रसघ क्रोमी थी इति मुक्त ऐसा कहकर उन लोगों को में एक, से एक तरह से प्रवेश कर दिया आते अतिव क्या है भूख और प्यास आग संपूर्ण शरीर में सकल इंद्रियों के माध्यम से व्याप्त कर बैठे हुए हैं सृष्टिया यद्य शब्दादिवीर्ण हविषा से अग्नि देवता तृप्त तय नाश दृश्यते नज द्भावम कोई कह सकता है भाई शब्दादि विषय के साथ रूपी हविष्का अग्निदी देवताओं ही तृप्त होते हैं और उनकी तृप्ति के साथ साथ वे नष्ट भी हो जाते हैं नजु तदभाग्य भागीत्वम और उसके भाग्य दर भागी होता हो तो हमें अनुभव में नहीं आ रहा तथापि तहो तो सर्वात्म नाश पुनः कालांतरित न्या इन वास्तव में सर्वरूपण उनका नाश होता ही नहीं स्वरूपेण नाश हो गया होता फिर कालांतर दो बार आपको कोई शब्द सुनना रूप देखने को इत्यादि नहीं मिलना चाहिए लेकिन हर बार रोज रोज सुनने को मिल रहा है देखने को मिल रहा है खाने को मिल रहा है सब कुछ मिल रहा है इसे ज्ञापन होता है तो इंद्रियों ने एक बार किसी विषय को भोग करने मा विषय का नाश पूर्णतया नहीं होता अगर स्वरूपेण स्थित रहेगा क्यों रहे तो कदाचित इंद्रिय देवता नाम विषयोन्मुखतया प्रेरकत्व रूपम मुख्यम कदाचित हा भोजन खा लिया बढ़िया भंडारा मिला बढ़िया भोजन खाए तृप्ति हो गये हा बहुत आनंद आ गया बोलते पेट पर हाथ फेरते हुए बड़े मजे में आ गया आ गए लेट गए गए तो क्या हमेशा के लिए भूख मिट गया प्यास मट गया नहीं शाम होते फिर डिमांड आ गया वही हाल है नहीं है नहीं? भूख और प्यास कभी भी नाश नहीं होते कुछ देर के लिए वह अभिभूत हो जाते वही करें स्वरूपेण स्थित ही हो दोनों के दोनों स्थित है तय कदाचित इंद्र देवता है विषयोन्मुख इसे भी दोनों क्या कर रहे हैं इंद्र देवताओं को विषय के करके प्रेरणा देने वाले बने रहते हैं कार्यों कार्योन्ख्यम कार्य के उन्मुख होकर के रहते हैं और कदाचित क्या हो जाता है तदभाव रूप उपांति देखने को मिलता है कुछ देर के लिए भूख और प्यास लगता है शांत के समान हो कभी शांत होकर नष्ट नहीं होते नाश ना ना होते हैं न पूर्णतः शांत होते बिना ब्रह्म ज्ञान का भूख और प्यास मिटने वाला नहीं तथा हमेशा देवता तृप्त हो रूप शांत द्वारा देवता की तृप्ति होने से लगता है, भाग है देवताओं के भाग के द्वारा इनके भी भाग प्राप्त हो गया अति उनकी तृप्त होने से लगता है दोनों भी तृप्त हो गए नक्ष चक्ष रूपानी ग्रहण दश्याम असना पिपाश्य शांत दृश्य देगी न सर्वत्र तेव नर्वत भागवत्म ते रिश्ञा चक्षरादि केूपाग्रहण दशा प्यास शांत नहीं है सर्वत्र, सर्वत्र, सर्वत्र भी भागवत नहीं है ऐसा आप आशंका न कर षिप्पा तस् अन्नपानदर्शन श्रवणीना अन्नपानशोषेण मनसी तृष्टा शाता इव भाति भूकोरप्यास षटिप्पा तस्य अन्नपानदि दर्शनादि ना उसका अन्नपान आदि और दर्शन श्रवण आदि तदेन्द्रिय सब ले लिया अन्नपान प्रत्याशित प्रदोषे न अन्नपान की संबंध से परितुष्ट होकर के मन सी मन में जो तुष्टाती है शांत के समान शांता इव भवती न नतु यथापुर बाधते कहने का मतलब पहले जैसा बड़ा तड़पन थी तड़प नहीं रहता है भूख से आदमी तड़पता है प्यास से तड़पन रहता आज जब कोई खाने को मिल गया पीने को मिल गया तो वह तड़पन नहीं रहता इति पर लिखा हुआ दीपिका टीकाकार ने ऐसा स्पष्ट किया है देखी कि सर तुष्टा काम क्या चीज है वसुदस्तु असने इंद्रिया गोचरों तुष्टा काम उच्च वास्तव में यहां भूक और प्यास शब्द से ये रोटी का भूख और प्यास नहीं लेना किंतु सकल इंद्रियों के विषय का अंदर विद्यमान तृष्णा और कामना तृष्णा क्या काम किया ट्रिप्पण एक अलाभकालीन इच्छा तृष्णा लाभकालीन तुषा तो काम व्यक्तव्यम जब तक लब्ध नहीं है अलभकालीन जो इच्छा है वो तृष्णा है अलभकालीन इच्छा का नाम कामना है इसी का नाम भूख और प्यास तृष्णा भूख और काम प्यास महासन महा क्रोध ऐसे काम क्या है महासन कह खाने वाला है कि जितना भी खिलाओ कोई तो भरने पूरा होने वाला नहीं है अन्नम अदाम अन्न अदरम स्व विषय ग्रहण खाने का मतलब क्या? इंद्रियों के द्वारा अपना अपना विषय को ग्रहण करना। इंद्रिय मुख्य के मुख्य खाना रूपी अर्थ घटेगा नहीं तथा विषय ग्रहण न तय गोचर शांत रूपाली विषय ग्रहण तो के द्वारा तत्त विषय संबंधी जो जो वो भूख और प्यास है उनकी भी शांति देखने को मिलता है सर्वेन्द्रियवी तयोर भागवतम युक्तम सकल इंद्रियों में उनकी भागवत जो कही गई है उचित ही है नियवता तृप्ति व्यतिके न तयो पृथक तृप्तिर्दृश्यते वाच्य इंद्रिय देवताओं की तृप्ति से भिन्न उन दोनों का मैंने भूख और प्यास की तृप्ति देखकर को मिलता ऐसा भी नहीं कह इंद्रिय देवता नाम स्व विषय उन्मुखतया प्रेरकूप कार्युख निवृत्ति रूप उपांतिर पृथक तय तृप्तिर ये बात कही गई है विषयों की ओर उन्मुख करना उनकी अपनी सामर्थ्य है उनका अपना पृथक मामला है और विषयों से निवृत्त करा करके इन इंद्रियों को शांत रखना यही उनकी अपनी है इस तरह से भूख और प्यास का भी अपना अलग तृप्ति और वो सब कुछ है कर दिया यद्यपि अर्ण प्रवेशन अशनयादिम तनादनम इत्यादि सर्वं कार्यकर्णसघात पंचरध्यक्ष जीव से भोक्तर न इंद्रिय देवता पिपादी यद्यज कथा शुभि महासमुद्र में गिर्जान और हाहाकार बच गया फिर उसके लिए राजस्थान बना दिया राजस्थान में गोलक हो गए उसमें तो इंद्रिया उनमें देवता ये सारी जो कथा आप सुन रहे हो उसको तो भूख प्यास जोड़ देना फिर शरीर बनाना ये सारी कथा संपूर्ण जो कथा है कदे जयतम तन कथ किस लिए है ये सारी कथा कदे सारी बात जो संघात पंजर का अध्यक्ष जीव की महिमा बताने के लिए भोग तुरव इंद्र देवता वास्तव में इंद्रदेवताओं का प्यास कथन वह सब नहीं है यद्यपि है तथापि तस्य वस्तुतः तथा तो वास्तव में जीव क्या अभोक्तृ ब्रह्म स्वरूप वाला है स्वतः उसमें भोक्तृत्व तो, जीव में भी नहीं हैोक्तृत्व योग इंद्रदेवता तोक्तृत्व इंद्रिय गा और उनकी ही में क्या होता है सर्वसंसार होता है तुम देश देवत आरोप है देवताओं में ही भोक्तृत्व को आरोप करके श्रुति ने कहा है ऐसा समझना चाहिए कि न दोषहा अतः कोई दोषहा नहीं रहा